पातंजल योग प्रदीप साधन पद सूत्र तेरा विशेष वक्तव्य सूत्र तेरा यहाँ यह भी बतला देना आवश्यक है कि अवस्था भेद से कर्मों को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है संचित प्रारब्ध और क्रियमार्ग जो कर्म अनंत जन्मों में किए गए हैं और अभी तक उनके भोग भोगने की बारी नहीं आई है किंतु केवल संस्कार रूपेण कर्माशय में है उन्हें संचित कर्म कहते हैं कर्माशय में भरे हुए अनंत कर्मों में से जिन थोड़े से कर्मों ने शरीर रूपी फल की उत्पत्ति कर दी है अर्थात जिनका फल इस जन्म में हो रहा है उनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं जिन नवीन कर्मों को संग्रह किया जाता है अर्थात नवीन इच्छा से जो नवीन कर्म नवीन संस्कार उत्पन्न करते जाते हैं वे क्रियमाण कहलाते हैं सूत्र की व्याख्या में संचित कर्मों के संस्कारों को उपसर्जन कर्माशय अनियत विपाक अदृष्ट जन्म वेदनीय कहा गया है और प्रारब्ध कर्मों के संस्कारों को प्रधान कर्माशय नियत विपाक दृष्ट जन्म वेदनीय बतलाया गया है क्रियण कर्मों के संस्कारों का वर्णन इसलिए नहीं किया गया कि कुछ तो इनमें से प्रारब्ध कर्मों के प्रधान कर्माशय के साथ मिलकर अपना फल देना आरंभ कर देते हैं और कुछ संचित कर्मों के उपसर्जन कर्मासे के साथ मिल जाते हैं शंका संसार की उत्पत्ति पुरुष को आत्मस्थिति कराने के लिए होती है पशुओं आदि नीच योनियों से मनुष्य योनि में आना और मनुष्य से मनुष्य अथवा देव योनियों में जाना तो संभव है परंतु मनुष्य से नीच पशु आदि योनियों में जाना विकासवाद इवोल्यूशन थ्योरी के विरुद्ध है और इसके मानने में ईश्वर के सर्वशक्तिमत्ता सर्वज्ञता दया न्याय और कल्याणकारिता आदि गुणों में भी दोष आता है समाधान सामान्यतः तो मनुष्यों का जन्म मनुष्यों में ही अथवा उससे ऊंची योनियों में ही होता है पशु पक्षी आदि नीच योनियों में विशेष अवस्था में उनको अपने कल्याणार्थ ही जाना होता है ऊपर व्याख्या में बतलाया गया है कि मनोवृत्तियां अनंत हैं ये मनोवृत्तियां जब हिंसा विषय भोग मक्कारी झूठ अपवित्रता देश तथा धर्मद्रोह आदि दोषों से मिलकर होती है तब ये मनुष्यत्व से नीची है ये वृत्तियां नाना प्रकार के दोषों काम क्रोध लोभ मोह भय आदि के न्यूनाधिक्य और तीनों गुणों के परिणाम के भेद से इतने प्रकार की है जितने प्रकार के पशु पक्षी कीट पतंग जलचर आदि पशु आदिकों की स्वाभाविक वृत्तियों और मनुष्य की इस प्रकार की मनोवृत्तियों में कुछ अंतर नहीं रहता जिस अवस्था में मनुष्य में इस प्रकार की मनोवृत्तियाँ उदय होती है तो मानो वह सूक्ष्म शरीर से उन्हीं योनियों में होता है यद्यपि स्थूल शरीर मनुष्य जैसा रहता है उदाहरणार्थ हिंसक योनि में जाना बतलाते हैं उसी से अन्य प्रकार की योनि में जाना समझ लेना चाहिए